इस बात का शक विक्रांत को पहले से ही था उसने तो पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि निश्चित रूप से जोधन सिंह को पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में अच्छे से पता है हालांकि अब मिल रहे संकेत से तो लग रहा था कि सिर काटने वाले मर्डर केस का मुजरिम कोई और ही है कुल मिलाकर जो भी इस मर्डर केस में इन्वॉल्व है उसे पुलिस के काम करने के तरीके के बारे में अच्छे से पता है इसका मतलब ये हो सकता है कि जोधन सिंह के साथ कोई और भी है कोई और भी है जो उसके साथ मिला हुआ है अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये दूसरा आदमी है कौन कौन है जो जोधन सिंह के साथ मिला हो सकता है क्या वो भी जोधन सिंह की ही तरह कोई चोर है या फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट का कोई आदमी है अगर पांडे सर जो कह रहे हैं वो सही है तो हर्ष ने कुछ सोचते हुए कहा तब हम एक चीज बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं साल उन्नीस के बाद ये सीरियल मर्डर बंद हो गया था कहीं मर्डर होना इसलिए तो नहीं बंद हो गया क्योंकि साल उन्नीस तक डीएनए टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी और कातिल ये बात अच्छे से समझ रहा था कि डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद विक्टिम की पहचान करना पुलिस के लिए बेहद आसान हो जाएगा फिर चाहे वो डेड बॉडी को विदेश में भी ले जाकर फेंक दे तो भी पुलिस आसानी से विक्टिम की आइडेंटिटी ढूंढ निकालेगी हो सकता है पॉसिबल है ये भी इंस्पेक्टर पांडे ने हज की तरफ देखते हुए कहा तभी हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखकर कुछ इशारा किया विक्रांत तुरंत समझ गया कि हर्षित ये इशारा किस लिए कर रहा है दरअसल हर्षित विक्रांत को इशारे से ड्रैगन शेप वाले ब्रेसलेट की याद दिलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तो इंस्पेक्टर पांडे वहां मौजूद थे ऐसे में हर्षित श्योर नहीं था कि उसे ब्रेसलेट वाली बात उनके सामने कहनी चाहिए या नहीं इसीलिए वो विक्रांत को इशारे से ब्रेसलेट के बारे में बता रहा था वैसे विक्रांत के दिमाग में पहले से ब्रेसलेट को लेकर ख्याल उमड़ रहे थे वो उस ड्रैगन शेप वाले ब्रेसलेट के बारे में पता लगाना चाहता था लेकिन ये काम लखनऊ पुलिस की मदद के बिना करना पॉसिबल नहीं था इसलिए विक्रांत लखनऊ पुलिस फोर्स की मदद लेने की सोच रहा था लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि अभी यह ब्रेसलेट वाली बात पब्लिकली लाना ठीक नहीं है सबसे पहली बात तो ये एक छोटा सा एविडेंस है और हो सकता है कि बाद में इसका केस से कोई कनेक्शन भी ना निकले ऐसे में केस के इतने क्रिटिकल टाइम में विक्रांत इस तरह की कोई गलती नहीं करना चाहता है जिससे उसे हेडक्वार्टर से लेकर सीनियर ऑफिसर तक की फटकार सुननी पड़े इस वक्त मुंबई के सेंट्रल से, से सी के ऑफिस से लेकर स्पेशल सीबीआई के ऑफिस और जाहवी समेत ना जाने कितने लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन पर अपनी नजरें गढ़ाए बैठे है अभी अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो विक्रांत और उसकी टीम जवाब देते देते थक जाएगी ऐसे में अभी विक्रांत ने ब्रेस्टेट वाले इंफॉर्मेशन को बाहर लाना ठीक नहीं समझा लेकिन चूंकि इंस्पेक्टर पांडे उसे बहुत गंभीर और अच्छे इंसान लगे ऐसे में वो उनकी मदद ले सकता था विक्रांत इंस्पेक्टर पांडे के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें एक साइड में इंस्पेक्टर पांडे भी ये बात जानकर काफी एक्साइटेड हुए उनका भी यही मानना था की ये इन्फॉर्मेशन केस में बड़ा क्लूज साबित हो सकता है हालांकि विक्रांत ने जब उन्हें इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा तब भी उन्होंने विक्रांत को फुल सपोर्ट देने का वादा किया इंस्पेक्टर पांडे ने विक्रांत को भरोसा दिलाया कि वो बिना किसी को पता चले अपने खास लोगों को इस ब्रेसलेट के बारे में पता लगाने के लिए लगाएंगे। एक बार फिर से इंस्पेक्टर पांडे के अंदाज़ ने विक्रांत का दिल जीत लिया था पांडे साहब अभी कुछ ही दिनों में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी को लेकर उनकी प्रतिबद्धता और काम करने का जुनून हर पुलिस वाले के लिए प्रेरणादायक है विक्रांत से बात करने के तुरंत बाद ही इंस्पेक्टर पांडे ने अपने कुछ खास लोगों को तुरंत ही इस काम में लगा दिया बहुत जल्दी उन्होंने जीपीएस सिस्टम के माध्यम से उस लड़की को ट्रैक कर लिया जिसके पास अभी ड्रैगन शेप वाला ब्रेस्टलेट मौजूद था विक्रांत भी अपने साथ रूही अनुष्का और हर्ष को लेकर उस लड़की को ढूंढने निकला हुआ था हर्षित को उसने ऑफिस में ही रोक रखा था ताकि वो सीनियर्स और हेडक्वार्टर की गतिविधियों पर नजर रख सके जिससे किसी को ये ना पता लगे की ये लोग ब्रेस्टलेट खोजने में लगे है अब तक सुबह के साढ़े बज चुके थे लेकिन आसमान में अभी भी अंधेरा छाया हुआ था विक्रांत अभी अपनी टीम के साथ पुलिस कार में बैठा हुआ था और पुलिस वालों द्वारा किसी अपडेट के दिए जाने का इंतजार कर रहा था इस बात को सीक्रेट रखने के लिए इंस्पेक्टर पांडे ने अपने खास लोगों को ही उस लड़की के बारे में पता करने के लिए लगा रहा था ऐसे में विक्रांत तो और उसकी टीम को कुछ खास करना नहीं था ये सब लोग बस गाड़ी में बैठकर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहे थे प्रिया अग्निहोत्री अनुष्का ने अपने फोन में देखते हुए कहा लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट फादर डॉक्टर है उनका खुद का हॉस्पिटल है और मदर बैंक में काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं मतलब काफ़ी रिच फैमिली है रूवी ने अचानक से कहा मैं तो तभी समझ गई थी जब वो नेहा कक्कड़ के साथ फोटो में दिखी थी अब इंडिया के टॉप सिंगर के साथ खड़ी थी तो कोई नॉर्मल लड़की तो होगी नहीं मुझे तो ये लग रहा है कि उसको ये ब्रेसलेट उसके पेरेंट्स ने ही गिफ्ट किया होगा वैसे भी उनके पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं तभी अचानक से हर्ष ने कुछ सोचते हुए कहा इसके फादर डॉक्टर हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ही डेड बॉडी पर केमिकल लगाकर उसे सेफ रख रहे थे जाहिर है उन्हें दवाइयों और केमिकल्स के अच्छी नॉलेज होगी ओहो कितनी सेंसलेस बात करते हो तुम यार अनुष्का ने हर्ष को घूरते हुए कहा अगर हम लोग तुम्हारे सोच के हिसाब से चलें तो ये केस अभी यहीं बंद कर देना चाहिए ना जाके चुपचाप डॉक्टर को अरेस्ट कर लो क्योंकि तुम्हारे दिमाग से सिर काटने वाले सीरियल मर्डर केस का कतिल इस लड़की प्रिया अग्निहोत्री का बाप है ना पहले उसने छः लोगों को मारा फिर उसने जोधन सिंह का सारा सामान चुराया फिर उसने ब्रेस्टलेट उठाकर अपनी बेटी को दे दिया तमिलसार को अपने बेडरूम में ले जाकर सजा दिया और फिर हॉस्पिटल खोल के अब डॉक्टर बना घूम रहा है है ना? कमाल है यार तुम्हारी सोच को भी ना 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए अभी अनुष्का ये सब बोल ही रही थी अचानक से विक्रांत ने उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए उसे शांत करवा दिया विक्रांत काफी सीरियस था और उसके चेहरे के भाव को देखकर अनुष्का समेत रूही और हर्ष को भी मानो सांप सुन गया था विक्रांत ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और हर्षित को कॉल करके बोला ये प्रिया अग्नोत्री के बाप की सारी हिस्ट्री निकालो पता लगाओ कि यह साला इतना अमीर कैसे बना हॉस्पिटल कब और कैसे खोला और यह भी कन्फर्म करो कि इसने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की है और इससे दवाओं की कितनी नॉलेज है विक्रांत के विचार ने सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी थी एक बार के लिए सभी शॉक्ड रह गए थे अभी विक्रांत ने फोन रखा ही था कि तभी इंस्पेक्टर पांडे अंदर आकर गाड़ी में बैठ गए उन्हें अंदर आते ही बताया कि प्रिया अग्नोत्री को यह ब्रेसलेट उसके बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट किया था इंस्पेक्टर पांडे ने लड़की से वो ब्रेसलेट भी ले लिया था और इसे विक्रांत के हवाले कर दिया ये खबर सुनने के बाद विक्रांत और उसके साथियों ने राहत की सांस ली कम से कम जो ख्याल अभी थोड़ी देर पहले उनके मन में आया था अब वो गलत साबित हो चुका था विक्रांत ने गाड़ी में बैठे बैठे देखा कि प्रिया की से मिलने के लिए निकल पड़े प्रिया अग्निहोत्री का बॉयफ्रेंड लखनऊ में ही एक फ्लैट में रहता था प्रिया ने ही पुलिस को उसका एड्रेस दिया था इंस्पेक्टर पांडे ने प्रिया के बॉयफ्रेंड से जब ब्रेसलेट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये ब्रेसलेट उसने खुद नहीं खरीदा था बल्कि अपने पापा से लिया था उसने बताया कि उसके बाप के पास ऐसी काफ़ी सारी एंटीक चीज़ें थीं उन्हीं के पास उसने ये ड्रैगन शेप वाला ब्रेसलेट देखा था फिर उसने इस ब्रेसलेट को अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया था इसके बाद विक्रम तुरंत ही इंस्पेक्टर पांडे को लेकर उस लड़के के बाप के पास पहुँच गया उसका बंगला शहर के काफ़ी पौश इलाके में था उसके बाप की स्टील फैक्ट्री थी ऐसे में है उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी उसके बाप को पुराने और एंटीक चीज़ों को कलेक्ट करने का शौक़ था ऐसे में उसके घर की अलमारियां इस तरह की सैकड़ों चीजों से भरी हुई थी बंगले के अंदर घुसते ही वहां की रॉयल्टी का एहसास हो रहा था हालांकि पुलिस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम यह थी कि आदमी थोड़े नियम कानून भी जानता था ऐसे में जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी लेने के लिए कहा तो फिर उसने तुरंत ही पुलिस से सर्च वारंट मांग लिया इसके साथ ही उसने बिना परमिशन के पुलिस के उसकी प्रॉपर्टी में घुसने के लिए भी लोगों को धमकाना शुरू कर दिया यहाँ तक की उसने अपने लॉयर तक को बुलाने की धमकी दे डाली पुलिस अच्छे से समझ रही थी कि आदमी अपने पैसे की गर्मी दिखा रहा है और जाहिर है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो फिर इसका कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगा ऐसे में पुलिस के लिए इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था हालांकि विक्रांत को अपने तरीके पर पूरा भरोसा था और वो जानता था कि इसके मुंह पर सिर्फ एक पंच लगने की देर है और फिर ये सब कुछ बताना शुरू कर देगा हालांकि विक्रांत के पंच मारने से पहले इंस्पेक्टर पांडे अपने हाथ में एक पेपर लेकर पहुंच गए उन्होंने इसे तुरंत ही उस आदमी के हाथ में पकड़ा दिया यह रहा आपका सर्च वारंट और इसके साथ ही है नोटिस भी पढ़ लीजिए ध्यान से इंस्पेक्टर पांडे ने उस आदमी के हाथ में पेपर पकड़ाते हुए कहा दरअसल इंस्पेक्टर पांडे को ऐसे लोगों से निपटने का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो आए दिन इस तरह के लोगों से निपटते रहते हैं ऐसे लोगों के लिए वो अपने साथ हमेशा सर्च वारंट और लीगल नोटिस लेकर घूमते है इस नोटिस और सर्च वारंट में मोहर वगैरह पहले से लगी होती है बस उसमें उन्हें शख्स का नाम भरना होता है लीगल नोटिस में साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के काम में दखल देने की कोशिश करता है तो फिर उसके खिलाफ वेपन एक्ट टेररिस्ट एक्ट और क्राइम की ना जाने कौन कौन सी धाराएं लगाकर कार्रवाई की जा सकती है ऐसे में जब उस आदमी ने इंस्पेक्टर पांडे के दिए हुए इस नोटिस को पढ़ा तुरंत ही वो पुलिस को लेकर अपने बंगले के भीतर चल पड़ा वो पुलिस के साथ पूरी तरह कॉपरेट करने के लिए रेडी हो गया विक्रांत इंस्पेक्टर पांडे के इस अंदाज से बहुत खुश हुआ वाकई में जब दिमाग से काम इतना आसान हो सकता है तो फिर हाथ चलाने की क्या जरूरत है पुलिस ने अब इस बंगले के एक एक चप्पे को ढूंढना शुरू किया उसके घर में से काफ़ी पुरानी और बेशक़ीमती एंटीक चीज़ें मिलनी शुरू हो गई ऑयल पेंटिंग पुरानी ज्वेलरी हीरे के सामान काफ़ी पुराने पुरानी, पुरानी मूर्तियाँ इन सभी चीज़ों का भंडार था उसके घर में अनुष्का ने उस आदमी के सामने ड्रैगन शेप वाले ब्रेसलेट को करते हुए इसके बारे में पूछा लेकिन उसने इस बात को मानने से मना कर दिया कि यह ब्रेसलेट उसका है उसने साफ कह दिया कि उसने इस ब्रेसलेट को कभी देखा ही नहीं उसका जवाब सुनकर विक्रांत का खून खोल उठा उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी ये ब्रेसलेट उसके मुंह में भर दे हालांकि विक्रांत कुछ करता उससे पहले अचानक से रूही चिल्ला पड़ी ये 500 साल पुरानी ऑयल पेंटिंग है ये मोती वाला हार। मूर्ति विक्रांत ने उंगली से एक एक चीज की तरफ इशारा करते हुए कहा ये सब तुम्हें कहाँ से मिला ये ये सब मेरे पापा का है ये सब मैंने देखा है सब उन्होंने अपने पास रखा था हम्म ये सुनकर विक्रांत बिल्कुल शॉक्ट रह गया मानो उसके पैरों तला जमीन ही खिसक गई उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी लपक कर उसने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया साले सच सच बता ये सब तू कहां से लेकर आया है विक्रांत ने उस आदमी को धमकाते हुए पीछे धकेलना शुरू कर दिया बताता हूं, बताता हूं, सब बता रहा हूं। उस आदमी ने डर के मारे हकलाती हुई आवाज में जवाब दिया